यत्र यत्र रघुनाथ तत्र युनाथकर्तन त्र ततमस्तकांजलिष्पवा परिपूर्णलोचन मरुति नम थक नमा पिथे च मधुर मधुर स्व कर्म पीते च मधुं मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्या प्रयत्स परम पिभल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ज रामति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिल श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधम का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मूर हेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो मद्भ्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण निर्माणित संगदोषाध्यात्म विवृत्तकमा द्वंदता सुखदुखसगछन्ूढ़ पदम व्यय तत् न तसयते सूर्यो न शको न पालक यद्वा नवर्तंते तम परम मम समस्थित सदरणीयतिवृंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माता निर्माण मोहाजित संगदोषा जीवन में मान और मोह को नहीं पलने देना चाहिए अहंकार और अविवेक के कारण जीव बाबा टवी में भटकता है श्री तुलसीदास जी महाभाग ने बताया ज्ञान मान जहाँ एक कहूँ न ही बहुत अच्छी परिभाषा की ज्ञान किसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का एक भी मान न हो परिच्छन मान्यता का नाम ही मान है वही अभिमान का रूप धारण करती है परिचिन्न मान्यता किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप जीवन में अहंता ममता न पलें इसके लिए सावधान रहना चाहिए अन्नमय कोष स्थूल शरीर है या सात कौशिक है मुदगल उपनिषद के अनुसार महाभारत शांति पर्व के अनुसार अन्नमय कोष को स्थूल शरीर कहते हैं यह भी साठ कौशिक है छ कोशों वाला है सप्त धातुओं में जो चरम धातु के अतिरिक्त छह धातुएँ हैं उन्हीं का नाम षट कोष है स्त्री और पुरुष दोनों में ये छह धातु में सन्निहित रहती हैं उन्हीं का संघात एक प्रकार से यह स्थूल शरीर है साठ कौशिक अन्नमय कोश संज्ञक स्थूल शरीर को लेकर आहमिति का उदय होता है उसका निराश निरसन करते रहना चाहिए अतन निरसने न अतव्यावृत्तियाँ जो कुछ अतत्व है अनात्म वस्तु है परिच्छिन है दृश्य है भाष्य है भौतिक है सवयव है उसे आत्मा मानना प्रमाद है उस प्रमाद को जीवन में पनपने ना दें यह आवश्यक है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को लेकर तीन कोषों की प्राप्ति होती है प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोष विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान की सिद्धि होती है व्यवहार साधक ज्ञान विज्ञानमय कोष को लेकर सिद्ध होता है मनोमय कोष को लेकर इच्छा की सिद्धि होती है और प्राणमय कोष को लेकर क्रिया की सिद्धि होती है तो विज्ञानमय की प्रधानता से ज्ञान मनोमय की प्रधानता से इच्छा प्राणमय की प्रधानता से क्रिया जानाती इच्छा थी करोती यह है दर्शन शास्त्र में महाभारत के शांति पर्व के अनुसार और नैयायिको ने इस पर विशेष बल दिया है, जो भी कर्म होता है उसके मूल में इच्छा शक्ति होती है बिना कामना या इच्छा के कर्म की सिद्धि नहीं होती और इच्छा के मूल में ज्ञान होना ही चाहिए जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं उसकी इच्छा भी नहीं होती और जिसकी इच्छा नहीं होती उसे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती है तो जानाती इच्छति करोती ये तीन प्रकार की शक्तियाँ हमारे पास हैं विज्ञानमय कोष को लेकर विज्ञान शक्ति मनोमय कोष को लेकर इच्छा शक्ति प्राणमय कोष को लेकर क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों का अभिव्यंजक संस्थान हमारा आपका स्थूल शरीर है एक नियम है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है जैसे बल्ब और बादल जिसे मेघमंडल कहते हैं वह विद्युत की अभिव्यक्ति होती है बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है तो यहाँ पर भी जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर को ही प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष कहते हैं और सूक्ष्म शरीर जो हमको आपको प्राप्त है वह कारण शरीर जो कि अविध्यात्मक है उसका अभिव्यंजक संस्थान है और कारण शरीर जीव तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म और कारण शरीर का समुदाय ही पूरी वेदांत प्रस्थान में मान्य है पैंगलोपनिषद विवेक चूडामणि आदि ग्रंथों के अनुसार सूक्ष्म और कारण शरीर का मिला हुआ रूप ही पुरियाक है जिसमें कर्मेन्द्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक तन्मात्र पंचक अंतकरण चतुष्ट अंतकरण पंचक अविद्या काम और कर्म का सन्निवेश है तो सूक्ष्म शरीर भी अभिव्यंजक है कारण शरीर का कारण शरीर अभिव्यंजक है जीव तत्व का और जीव अभिव्यंजक है शिव स्वरूप परमात्मा तत्व का अभिव्यंजक है अब अभ, अभिव्यंजकता बनी रहे आच्छादकता आच, आच्छा या आवारकता या आवार, आवरकता न बने इसका ध्यान रखना चाहिए कोश की परिभाषा हमको प्राप्त भी, भगवत गीता के चौदहवें अध्याय के एक श्लोक के अनुशीलन सत्वम अनुशील सजस्तमित गुण प्रकृतिसंभवाबधन महाबाहो देहे देहिन तत्र देहिन त्र सल्वाद प्रकाशकमनाम सुखसंग बधना ज्ञानसंग नघ या जो चौदहवें अध्याय का श्लोक है तत्र सत्वम निर्मल प्रकाशक मनामय सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न से कोश की परिभाषा मुझे प्राप्त हुई अब सामान्य रीति से तो नहीं परिलक्षित होता कि इस श्लोक से कोष की परिभाषा निकलेगी लेकिन ग्रंथ के अनुग्रह से गुरुओं के अनुग्रह से बहुत कुछ प्राप्त होता है और सब कुछ प्राप्त होता है सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा उससे पहले निर्मलत्वाद प्रकाशक मनामयम यहाँ से कोश की परिभाषा निकलती है जो अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक हो उसका नाम कोश है अभिव्यंजकता सुख का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण है ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण है सत्वगुण में सत्वगुण का अर्थ यहाँ पर मलिन सत्वगुण मलिन सत्वगुण में अभिव्यंजकता है और आवारकता या आवरकता या छादकता भी है सुख संगेन न ज्ञान संगेन न अब जीवन मुक्ति में क्या होता है कोशों की अभिव्यंजकता तो रह जाती है आच्छादकता विगलित हो जाती है मीठा मीठा अब करुआ करुआ थू जीवन मुक्ति में विशेषता क्या है कोशों की अभिव्यंजकता रह जाए आच्छादकता का अपनोदन हो जाए तो सब कुछ ठीक ही है इसीलिए हमने संकेत किया स्थूल शरीर का भी महत्व है सूक्ष्म शरीर का भी महत्व है कारम शरीर का भी महत्व है जीव का भी महत्व है लेकिन अंत में ये सब अभिव्यंजक संस्थान है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर कारम शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है कारम शरीर जीव तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है और जीव शिवस्वरूप परमात्म तत्व का अनुमापक अभिव्यंजक संस्थान भागवत के द्वितीय स्कंध का हाँ कर्ण पिसाची से दूर रहिए इसका नाम है कर्ण पिसाची <laughs> इससे दूर रहिए वो इस भवन के बाहर कर्ण पिसाची का प्रयोग कीजिए <laughs> एक एक दो दो पाले रखते हैं कर्ण पिसाची <laughs> उससे सब मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक कर्म पिशाची ना हो धर्म के मार्ग में इसका ध्यान रखना चाहिए वो तो अर्थ काम का साधक है ना यह यंत्र तो मोक्ष और धर्म के मार्ग में प्रतिबंधक ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए तो हमने क्या संकेत किया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर का, कारम शरीर का कारम शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान इसलिए इनका महत्व है लेकिन जीव भी अभिव्यंजक संस्थान है शिव स्वरूप भगवत तत्व का परमात्म तत्व का अभिव्यंजकता रह जाए आच्छादकता का प्रनोदन कर दें तो जीवन मुक्ति की सिद्धि होती है किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म को न पलने दें श्रीमद् भागवत का में बहुत महत्वपूर्ण है उसमें एक श्लोक गोकर्ण जी के द्वारा प्राप्त है देहे स्थिमांस रुझे भी अभिमति शब्द का अर्थ है बहुत बढ़िया देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम और गीता में अभिस्वंग शब्द अनभिस्वंग तो निषेध परक है अभिस्वंग अभिस्वंग शब्द का प्रयोग तेरहवें अध्याय में है अभिस्वंग अभिस्वंग किसको कहते अहंतास्पद कब पदार्थ बनता है ईदमतास्पद जो पदार्थ है उसमें अहम कर लेना ईदमता एक विचित्र बात है इदमता का पर्यवसान ममता में और ममता का पर्यवसान अहंता में यही तो जीवत्व है इदम को हम देखते देखते मम बना लेते हैं अब मम को अहम बना लेते हैं फिर यह अहम मम के रूप में प्रवाहित होता है और मम इदम के रूप में प्रवाहित होता है इस पर ध्यान देना चाहिए जो चक्र है इदमता के गर्व से ममता ममता के गर्व से अहंता फिर प्रवाह रूप से अहंता का पर्यवसान ममता में ममता का पर्यवसान इधंता में आज कुछ दूसरे ढंग से बोल रहे जैसे कल्पना कीजिए यमुना जी के तट पर पहुँचे कमंडल साथ में कमंडल में क्या है ममता है मेरा जलपात्र संक्रामक रोग है ना ममता अब यमुना जी उसमें भर लिया यमुना जल उसमें भर लिया अब क्या हो गया मेरा जल लो जी कमंडल में आते ही जो इदंता की धारा थी यह यमुना अब वो ममता की धारा के रूप में परिणत हो गई लीजिए प्यास लगी थी पानी पी लिया अब शरीर में अहंता है संक्रामक रोग वो जो मम जल था मेरा जल पीते ही वो अहम हो गए अब वो जो जल का वजन भार गया शरीर में वो भी शरीर शरीर का हो गया और शरीर में अहन था देखते देखते इदम को हमने मम बना लिया मम को हमने अहम बना लिया कुछ भी विभत्स रस है लेकिन आवश्यक है थोड़ी दूर गए लघुशंकर का वेग लगा मूत्र का परित्याग किया अब वो जो जल था वो क्या हो गया मम के रूप में प्रवाहित हुआ वो गंदे नाले से मिलके बहुत दूर चला गया हम यमुना जी में क्यों डाले <laughs> गंदे नाले से मिलके बहुत दूर चला गया अब धीरे धीरे ममता की सक के इदमता के रूप में परिणत हो गई यह जो चक्र है जीवन में क्या चक्र चलता है इदम को हम लोग मम और मम को हम लोग अहम बनाते रहते हैं कालक्रम से प्रवाह रूप से वो अहम फिर इदम मम हो जाता है मम फिर इदम हो जाता है तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कई महापुरुषों से हमने अध्ययन किया सबके सब, सब उद्भट्ट विद्वान मनीषी पूज्य थे हैं रहेंगे मेरे हृदय में सबका स्थान है परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमको पढ़ाया उसमें जो विलक्षणता थी पद पदार्थ को तो समझाते ही थे लेकिन जो विद्या उपनिषदों में ब्रह्मसूत्रों में गीता में जो जो ग्रंथों से पढ़ा उसमें थी वो सामने वाले हृदय में उतरे कैसे या प्रक्रिया भी बताते थे उनके पढ़ाने में विलक्षणता थी कि जो विद्या सन्निहित है ग्रंथ में वो निष्ठा का रूप सामने वाले हृदय में कैसे धारण करे वो एक प्रक्रिया थी श्लोक तो न तदभा साहित्य बहुत आसान है लेकिन उसकी प्रक्रिया ये है निर्माण मोहाजित संग दोषा आठ टीकाएँ हैं मैं भी देख के आया हूँ सब ठीक है लेकिन वो प्रक्रिया क्या है कि इस पर साधना करनी चाहिए विचार करना चाहिए इसीलिए गीता में अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग हुआ अभिस्वंग नहीं पुत्रदार गृहाधिशु भी कहा गृहादि पुत्र दार तो ठीक है पुत्र तो कम से कम चेतन है पत्नी चेतन है गृहादिशु जड़ वस्तु में तो अभिष्यंग अभिस्वंग का अर्थ भगवत पा शंकराचार्य ने क्या किया ममता पद में अहमता चिपक जाए उसका नाम अभिस्वंग है अभी उदाहरण दिया ना ममता की पराकाष्ठा अहंता के रूप में परिणत हो जाती है इसीलिए एक विचित्र पहली है उसमें क्या हुआ गृहा घर तो बिल्कुल जड़ है उसमें भी अभिस्वंग हो जाता है पूज्य पाठ श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने हमको बताया शिक्षा देने के लिए वो नहीं कि उन्होंने अपने को हीन रूप में प्रस्तुत किया तो हीन थे इसमें तात्पर्य नहीं सिक वो अलीगढ़ का शरीर था तो तू तरा के बहुत बोलते थे लेकिन मीठी भाषा लगती थी क्यों रे ऐसे ही बोलते थे हमारे पूज गुरुदेव तो आप कह के ही बोलते थे लेकिन वो तू कह के बोलते थे बहुत मीठी वाणी थी बहुत अच्छे महापुरुष तो उन्होंने कहा कि देख तू आश्रम बनाएगा सुनते रहे तो मेरी तरह तेरी दशा होगी हम सुनते रहे कुछ बोले नहीं उन्होंने कहा देखो ये सब पैसा लेके सेठों से मैंने बनाया तो कहीं दरार फट जाए तो लगता है मेरे कलेजे में वो दरार है फिर आगे बताया कि जाले होते ना जाले उसको जैसे ही मैं पहना कटिस्तु से उन्होंने कहा कि मैंने पोछ दिया उसको फिर कहीं जाले हो जाए तो जो वस्त्र पहने अच्छा नहीं लगे उसको यूँ पोस दूँ फिर मैंने विचार किया पूज विष्णु आश्रम जी ने कहा कि गुरुजी ने इसीलिए भगवा वस्त्र दिया था क्या जाला पोछने के लिए <laughs> फिर कहा कि देख तू मेरे आश्रम में रहेगा ऐसे कहा तो कम से कम इस कांड से तू बचेगा <laughs> मैंने बनाया है तो मेरी ममता देख कि जाले लग जाते हैं तो भगवा कपड़ा है ये इसके लिए नहीं है जिसको पहनता हूँ उसी से जाले पोछ देता हूँ ये क्या हुआ उन्होंने प्रकारांतर से बताया कि ममता स्पद में जाकर अहंता चिपक जाती है दीवाल में क्या क्रेक है चिन्ह है दरार है लगता है कि मेरे कलेजे में वो दरार है ये एक क्या है जीवत्व की पराकाष्ठा है जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उपनिषदों के आधार पर हमारा आपका वास्तविक स्वरूप तो है उसका तो महात्म्य कितना प्रकार है उसके लिए हम बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देते हैं स्वप्नावस्था का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद करती है आराम मत्स्य पश्यंती न तम पश्यत कशन स्वप्नावस्था तो का वर्णन बृहदारुण्य उपनिषद में है पश्यंती में बहुवचन है कश्चन में एक वचन है आराम मत्स्य पश्यंती न तम पश्यति कश्चन खेद पूर्वक श्रुति कहती है यह जगत सर्वेश्वर परमात्मा के द्वारा विनिर्मित आराम वाटिका उद्यान के सदृश है रामचरित मानस में भी आराम शब्द का प्रयोग किया गया परम में आराम यह जो राम ही सुख देत आराम मस्य पश्यंती जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं अनात्म वस्तुओं में जिनकी मनोवृत्ति रमी हुई है गिधी हुई है उनकी बात क्या है आराम मस्य पश्यंती परमेश्वर के द्वारा विरचित जो या उद्यान वाटिका जगत रूप आराम है इसी को देखते हैं देखना उपलक्षण है इसी में रचे पचे रहते हैं रमे रहते हैं न तम पश्यति कश्चना कोई भी तो उस चतुरचितेरा पर ही परमेश्वर जिसकी कृति चमत्कृति या जगत है उसे नहीं देखता मतलब जगत इतना उलझा लेता है शरीर और संसार में हम इतने रम जाते हैं कि मूल तत्व को ही भूल जाते हैं इसलिए अब वो ब्रह्ममयी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति की प्रक्रिया हम संकेत में कहते हैं करना क्या चाहिए साधकों के लिए पूरी में जब पाठ चल रहा था छंदो उपनिषद शंकर वास्य आनंद गिरी टीका सहित तो और ब्रह्मसूत्र शंकर वाष्य वामती टीका सहित तो उस समय हमने कहा था कि एक दिन में ब्रह्मा व्यास में जो अधिकृत महानुभाव है उनको कम से कम एक हजार वस्तु को लेकर तो ब्रह्मा व्यास करना चाहिए यत्र यत्र मनोजाति तत्र, तत्र परम पदम उपनिषद है तत्र तत्र समाधया भविष्य पुराण है यह जा। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए भगवत पाद शंकराचार्य ने लिखा गीता गीतावास में तदात्मन्यवशम नये तदात्मन व नयत जिस नाम रूप पर दृष्टि जाए उस नाम रूप को साधने वाला जो अस्थिभात प्रिय रूप भगवत तत्व है हमारी दृष्टि इतनी तिग् होनी चाहिए उस पर जाके अटक जाए क्या तदात्मन्य व सम नयत बाह्य समाधि सरस्वती रहस्योपनिषद में छह प्रकार की समाधि का वर्णन है तो भगवत पाद ने एक संकेत किया यदात्मन व समन्वित जहाँ हमारी दृष्टि गई नाम रूप पर वहाँ भी तो अस्थि भात प्रिय सतचित आनंद स्वरूप आत्मतत्व की विद्यमानता अनुगति है अधिष्ठान रूप से तो नाम रूप के व्यवधान को विदीर्ण करती हुई हमारी दृष्टि नाम रूप साधने वाला जो अस्थि भात प्रिय रूप आत्मतत्व है वहां तक पहुंच जाए इसके लिए हम एक उदाहरण देते मृद घट लें या सुवर्णा भूषण लें भाव समाधि <laughs> सुवर्णाभूषण है सफल चित्त रमणी कोई हो उसकी दृष्टि नक्काशी आभूषण की नक्काशी उस पर ले जाती है रम जाती है उसका चित्त वहीं अटक जाता है धातु का उसको विज्ञान विलुप्त हो जाता है विस्मरण एक दृष्टि है दूसरी दृष्टि या यह आभूषण है अधिष्ठान गर्भित अध्यस्त का ज्ञान व्यवहार में इस दृष्टि को पालना चाहिए क्या या सुवर्णा आभूषण है आभूषण का भी परिज्ञान है और सुवर्ण धातु का भी विज्ञान है अब इस दृष्टि से जब सुवर्णा आभूषण को कोई निहारेगा तो व्यवहार की सिद्धि भी हो जाएगी और जो तत्व दृष्टि है उससे वो सुदूर नहीं होगा वंचित नहीं होगा या दृष्टान्त में सुवर्णाभूषण लेकिन जो स्वर्णकार होता है स्वर्णकार में अध्यारूप करना पड़ता है बहुत विचित्र विचित्र शब्द हैं संस्कृत में राजक, रज को करने वाला या रज को प्रक्षालन करने वाला लेकिन नाम तो कह राजक, रजक धोबी रज को करने वाला माने रज के प्रक्षालन करने वाले को रजक कह दिया सुनार स्वर्णकार मान सोना को बनाने वाला सोना तो नहीं बना सकता है सुवर्ण से विविध प्रकार के कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण और पात्र को बनाने वाला स्वर्णकार कहा गया जिसने सोने को जेवर गहना आभूषण का रूप दिया है वो भी तो सुवर्ण आभूषण को देखता है तो वो जब आभूषण पर देखता है और धातु परीक्षण की भावना से देखता है तब आभूषण का ज्ञान होता हुआ दर्शन होता हुआ भी उसकी दृष्टि प्रतिबंधक नहीं बनती आभूषण के नाम रूप जो हैं उसके दृष्टि के आच्छादक नहीं बनते सीधे सुवर्ण धातु पर चली जाती है उस समय मानव उसको आभूषण का ही विस्मरण हो जाता है या क्या एक्सरे की जो तीघ रश्मि होती है बाल खाल का व्यवधान होने पर भी अंतर्निहित जो सामग्री है उसका चित्र ले लेती है इसी प्रकार हमारी दृष्टि अंत में ये तीसरी दृष्टि है ब्रह्ममयी अप्रोक्षानुभूति और उपनिषद के अनुसार दृष्टि ब्रह्ममयीम कृत्वा ये ब्रह्ममयी दृष्टि है ब्रह्मयी दृष्टि का अर्थ क्या होता है जिस नाम रूप पर दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म करें तिग्म करें कि नाम रूप का क्या करें नाम रूप का भेद भेदन करके वो स्वरूप तक पहुंच जाए स्वरूप तक के दृष्टांत की बात में जैसे मृणमय घट है तो मृणमयी दृष्टि बन जाएगी घट को घटकुल्लर सकोरे पर दृष्टि गई तो मृणमयी दृष्टि बनेगी या नहीं इसी प्रकार से अब दार्ष्टान्तिक में क्या होगा जगत ही दिखता है तो मूल तत्व है उस पर दृष्टि ही नहीं है जैसे जेवर नक्काशी उसके नक्काशी पर शिल्प पर ही रीझ गए तो क्या हो गया जगत पर ही दृष्टि है इसके मूल में कोई अधिष्ठानात्मक उपादान है इसका विस्मरण अज्ञान ही है विस्मरण तो ज्ञान के बाद होता है लेकिन अर्जुन जी ने स्मृतलब्धा शब्द का प्रयोग किया नष्टो स्मृत एक संस्मरण बहुत मधुर है पूज पास स्वामी वामदेव जी महाराज ने बताया कि आत्मतत्व तो साक्षात स्मृति तो प्राय अन्य वस्तु की होती है सामे माता इस प्रकार से तो उन्होंने बहुत से स्थान पर पूछा महान भावों से कि स्मृति लव्धा का प्रयोग कैसे अर्जुन जी ने किया कोई आत्मतत्व तो परोक्ष तो नहीं है कोई अन्य तत्व तो, तो नहीं है तो मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा उन्होंने कहा कि मैंने श्री रामदेव परमहंस जी से भी पूछा उन्होंने सबने कहा कि काम नहीं करती बुद्ध हमारे पूज गुरुदेव के पास गए उन्होंने कहा वाह आप भूल गए दसम में स्मृति होती है नहीं दसमोहम दसमस्तमसी को सुन करके दसमोसमी दसमोहम की स्मृति होती या नहीं तो अपोक्ष पदार्थ की भी स्मृति होती है दसमस्तमसी सुना एक परोक्ष लेकिन अंत में दसमस्तवसी के बाद दसमश तमसी कहा फिर दसमस्तमसी इस पर विचार करते करते फिर ज्ञान क्या हुआ दसमोषमी स्मृति हो गई है नी तो साक्षात अपक्षोक्ष की भी स्मृति होती है पूज पाठ श्री बामदेव जी महाराज ने कहा कि बहुत प्रसन्न हुआ धर्म सम्राट महाभाग के द्वारा उत्तर सुनकर तो हमने एक संकेत किया यहाँ संकेत क्या किया कि दृष्टि इतनी जाए जैसे अभी जगत है जगत इतनी मोटी हो गई हम लोगों की दृष्टि कि इसके पीछे भी कोई है साधने वाला तत्व उधर दृष्टि जाती नहीं अमूढ़ा पद का प्रयोग है किया ना, अमूढ़ कैसे होंगे इस प्रकार से ब्रह्मा व्यास करने पर गच्छ मूढ़ा पदम अव्ययम तक अव्यय पद तक हमारी दृष्टि जाएगी कैसे सार्वजनिक सभा में तो इसमें नहीं कहना चाहिए लेकिन लहर चली गई तो चल गई तो चल गई, तो गई, तो गई यह फिर दूसरी दृष्टि क्या है तो तुलसीदास जी ने बताया तुलसीदास विलास को बूझत बूझत बूझे बूझत एक बूझत दो बूझे तीन तीसरे नंबर पर तीसरे मोर्चे पर तुलसी दास तुलसीदास जी का कथन है या जगत चिद विलास है को बिरले अधिकारी वो भी प्रथम नहीं बूझत बूझत बूझ है बुझता बुझता बुझता है माने समझता समझता समझता है बहुवचन का प्रयोग नहीं है कौ बिरले इसका अर्थ क्या हुआ पहले बूझत का अर्थ क्या है जगत भूतों का विलास है भूत माने पंचभूत स्मशान वाला भूत नहीं जगत भूतों का विलास है तो बात ठीक है जगत को पहले भौतिक समझें भूतों का विलास ठीक उसके बाद मायिक समझें माया का कार्य है भूतक प्रकृति मोक्ष सं ये ते परम गीता के तेरह अध्याय का अंतिम श्लोक प्राकृत है जगत भूतों के मूल में भूत तो ये भी मानते हैं कौन न्यायिक वैशेषिक उनके मत में जगत भौतिक है पंच भौतिक नहीं है क्योंकि आकाश के परमाणु नहीं होते आकाश विभु है आरंभवाद के अनुसार जो भी कार्य होगा उसके आरम्भक पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु ही होंगे आकाश का अस्तित्व मानते हुए भी नयायिक वैशेषिक किसी कार्य का उसे आरंभक नहीं मानते तो उनके यहाँ तो प्राकृत नहीं है जगत न्यायिकों के यहाँ वैशेषिकों के यहाँ पूर्व मीमांसकों के यहाँ सांख्यों के यहाँ योगियों के यहाँ जगत प्राकृत है प्रकृति का कार्य है प्रकृति इसका उपादान कारण है और माया में तो प्रकृति विद्यात् श्वेता उपनिषद के अनुसार सांख्यों की प्रकृति को वेदांति माया कहते हैं तो जगत माइकिक है कि बूझत दूसरे बूझत का तीसरे बूझत का क्या है को बूझत बूझत बूझे अंत में क्या कहेंगे विलास ये भूतों का विलास ही नहीं माया का विलास ही नहीं माया को भी साधने वाला अधिष्ठानात्मक जो ब्रह्म तत्व है चिद घन उसका विलास है तो तीसरे मोर्चे पर ज्ञान होगा विलास का पूरी सृष्टि की मीमांसा महोपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद तेजोबिंदुपनिषद के अध्ययन से प्राप्त पूरा योग कोई न पढ़ सकें हमने भगवत कृपा से कम से कम 50 बार नैमिसारण में योगवासिष्ठ पढ़ा पूरा योगवासिष्ठ उन दिनों पूरा श्रद्धा था अब तो स्मरण है केवल 50 बार कम से कम योग का अध्ययन किया होगा नैमिसारण में और दासबोध समर्थ रामदास जी के ग्रंथ दासबोध का भी पचास बार और चैतन्य चरितावली श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखित उसका भी कम से कम पचास बार अध्ययन किया होगा हमने तो एक संकेत किया माहोपनिषद तेजोबिंदु उपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद तीन उपनिषद अगर पढ़ लें तो योग वाशिष्ट का सारांश सदा हृदय में प्रतिष्ठित रहेगा इन उपनिषदों के आधार पर अगर हम जगत की मीमांसा करें तो क्या करेंगे चरण बैठाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप क्रमशः जगत चिदाश्रित है पहले ये दृष्टि बनानी चाहिए फिर जगत चिदविलास है दूसरे नंबर पर यह दृष्टि बनेगी तीसरे नंबर पर जगत चिद विवर्त है फिर और सूक्ष्म दृष्टि करेंगे तो जगत चिन्मय है अंत में मयट प्रत्यय को व्याकरणों के अनुसार विकारार्थक प्राचुर्यार्थक और स्वरूपार्थक तीन प्रकार से ख्यापित करते हैं तो अंत में मयट प्रत्यय का जो प्रयोग वो विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक या विकारार्थक न मानकर स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र है यह दृष्टि बनानी पड़ेगी जगत चिदाश्रित है अभी तो चित्त को कोई स्थान ही नहीं है भौतिक है या जो कुछ है दिख रहा है स्त्री है या शत्रु या है या मित्र है लोजी ब्रह्म को तो कोई स्थान ही नहीं दिया हम प्राय कहा करते हैं प्यास लगने पर यह नहीं कि आप ही की बात है मेरी बात सबसे पहले मान लीजिए प्यास लगने पर पहले मोर्चे पर भगवान की याद आती है या पानी की तो कितना भी भक्त हो प्यास लगने पर पहली याद भगवान की आती है या पानी की अच्छा किसी को तो पानी की ही याद आती है गप से पी लिया भगवान को कोई स्थान ही नहीं है हम तो कम से कम पानी लेकर के वो भगवान को मन से भोग लगा करके ही पीते हैं अभ्यास है प्यास लगने पर पानी परमात्मा को कोई स्थान नहीं हो गया घर से जैसे आजकल पिता पिता माँ को कार दिया संयुक्त परिवार से परमात्मा ही को काढ़ दिया बहुत विकास हो रहा है परमात्मा को काढ़ा फिर पिता को फिर ब्राता को ता तो फिर जिनको कभी भी प्यास लगने पर पानी प्यास की दवा है पानी और रोग की दवा है दवा रोग की दवा ये जो गोली वाली, चूर्ण इत्यादि और भूख की दवा है भोजन ठंड के दवा है बस इत्यादि बस परमात्मा को तो कोई स्थान ही नहीं दिया तो कम से कम नंबर दो पे तो परमात्मा को पहले लाना चाहिए क्या? तो मिवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट धर ही जीवन में कोई स्थान दिया ही नहीं परमात्मा को इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा तो हमने संकेत किया पहले जगत चिदाश्रित है ये बुद्धि बनानी चाहिए भूतों के आश्रित है माया के आश्रित है इससे ऊपर जगत चिदाश्रित है उसके बाद जगत चिदविलास है उसमें जगत की बुद्धि और शिथिल होगी फिर जगत चिद है एक और समीक्षा कर दें श्री वैष्णवाचार्य जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को मानते हैं वासुदेवा सरमिति और सर्वम खलुदम ब्रह्म इन सब वचनों का अर्थ तो उनको करना ही होता है जीव को परमात्मा माने या न माने जगत को तो परमात्मा मानना होगा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपुरोधक इसका अर्थ तो श्री मध्वाचार्य को भी करना ही होता है तो फिर उनके यहाँ क्या बात होगी तो वैष्णवाचार्य जो हैं एक शब्द से बहुत घबराते हैं उसको नहीं मानते उनके प्रस्थान में उसको कोई स्थान नहीं है वह विवर्त बाकी सब मान लेते हैं ठीक है उससे परहेज रखिए आप क्या जगत चिदाश्रित है मान लेंगे जगत चिदाश्रित अच्छा सही जो भी ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं केवल वैष्णवाचार्य की बात नहीं है शाक्ता द्वैत ये सब जो भी ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं पंचदेवो उपासकों में सबकी गाथा वही है तो क्या कहेंगे जगत चिदाश्रित है सहमत जगत चिदविलास है सहमत वो तीसरा शब्द मत बोलो जगत चिद विवर्थ ऐसा नहीं उनके या फिर चिन्मय है ये भी मान लेंगे अंत में चिन्ह मात्र है ये भी मान लेंगे चिद विवर्त से लेकिन तेजोबिंदु उपनिषद महोपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद के वचनों को हमने संकलित किया उसमें जगत को इतने रूपों में ख्यापित किया गया है जगत चिदाश्रित है चिदविलास है चिद विवर्त है चिन्मय है अंत में चिन्ह मात्र है उसमें एक दृष्टि बनानी चाहिए जगत असत मिथ्या और सत्य तीनों है असत भी है जगत मिथ्या भी है और जगत सत भी है कैसे पहले ही मोर्चे पर जिसको रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई उससे पूछा जाए तो सर्प धारा माला भूषित दंड असत हैं ये या मिथ्या हैं या सत हैं? क्या रस्सी को पहले मोर्चे पर ही पहली दृष्टि में ही जिसको जिसने रस्सी को रस्सी समझा उसके लिए कोई रज्जु सर्प रज्जु धारा रजु माला, ये सब कुछ नहीं असत हुए या ना? वो तो प्रतिज्ञा करके गंगा जल उठा कर कह सकता है आस्तिक है तो कि नहीं सर्प असत है क्योंकि रज्जु ही है प्रथम मोर्चे पर ही रज्जू का विज्ञान हुआ उसके लिए तो राजु सर्प बनता ही नहीं है सर्प है ही नहीं उसके लिए असत जिसको रज्जु का बोध नहीं हुआ सर्प का बोध हुआ और अपना बच के चला गया वो पड़ा हुआ है सर वहाँ पर अपने को क्या बच के चले जाओ उसके लिए फिर रस्सी ही सत्य है क्या ना सर्प ही सत्य है रस्सी का कोई स्थान ही नहीं उसके जीवन में ठीक लेकिन रस्सी को सर्प समझा को रज्जु रियाम सर्प नहीं है यह तो रस्सी है प्रामाणिक निरीक्षण परीक्षण से उसको रज्जु तत्व का ज्ञान हुआ तो भूतपूर्व दृष्टि से सर्प सत्य वर्तमान दृष्टि से असत्य तो समझौते की दृष्टि से क्या कहेंगे मिथ्या मिथ्या जो है सामंजस्य की भाषा है भूतपूर्व दृष्टि से न तदाशित भी तो है तो, ना तदाशित न था न है न ना होगा नाशित न ना भविष्यति भी कहा अब नास्ति भी कहते हैं तो वर्तमान दृष्टि से असत भूतपूर्व दृष्टि से सत्य और ज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे मिथ्या मिथ्या ये सामंजस्य की भाषा है एक रकम से एक रकम से सत्य एक रकम से असत तो समझौते की भाषा क्या है मिथ्या अब विचार करके देखें तो ये रज्जु सर्प क्या हुआ सत भी है रज्जु का जब विज्ञान नहीं है तब सत है और रज्जु का विज्ञान हो गया तब मिथ्या है और सर्प का विज्ञान ही नहीं हुआ रज्जु का ही विज्ञान हुआ उसके दृष्टि से विचार करें तो असत्य है इसलिए जगत को हम क्या कहते हैं सत भी कह सकते हैं और कहा है उपनिषदों ने और जगत को हम मिथ्या भी कह सकते हैं कहा उपनिषदों ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये उपनिषद का वचन है अष्टोत्तर सत्य उपनिषद में ब्रह्म वाली माला में भगवान शंकराचार्य ने लिखा तो इसका अर्थ ये नहीं एक उपनिषद में नहीं है कोई अपनी कल्पना करके लिख दिया अष्टोत्तर सत उपनिषद में निरालंबोपनिषद का यह वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो हमने एक संकेत किया अब दूसरे ढंग से ब्रह्माई वृत्ति कैसे बना में पर विचार करते जल तरंग या जो जल बुध बुधबुध है उसको जल मय बनाने की क्या प्रक्रिया होगी जल तरंग कहते हैं ना, तो जल तरंग या जल, जल बुधबुध जो भी कहें तरंग अलग है बुधबुध अलग है वो क्या है अब जल जलमयी दृष्टि कैसे बनावेंगे आदि में कौन है जल मध्य में कौन है जल अंत में कौन रहेगा जल तो जल जल जल चयन्नास्ति चन्ना वर्तमने तथा श्रीमद्भागवत नपुरस्तादत पश्चात मध्ये चन्न व्यपदेशमात्र भूत प्रसिद्धम चरण यद्यदे तत्ति में मनीषा का वचन है आदि मध्य और अंत में जल है और बुद्धबुध या तरंग केवल मध्य में है अंत तो में वो जो बुध बुध है वो जल जल तरंग जो है वो जलमई है या नहीं तरंगमाला जलमई तो दृष्टि ब्रह्ममई कैसे होगी वो तो इसका मतलब क्या है जिस समय तरंगमाला भाषित होती है उस समय भी वो जलमई है या नहीं जलमई है तो दृष्टि को ब्रह्ममई बनाने का अभिप्राय क्या है ब्रह्म ही आदि मध्य और अंत में है मध्य में जो प्रतिभाषित हो रहा है या जगत ये भी अगर ब्रह्म उसको साधे ना हो तो इसकी उपयोगिता ही नहीं बल्कि इसकी सत्ता भी सिद्ध ना हो कल हमने यहाँ पर प्रवचंड को विराम दिया था दो मिनट समय रह गए समय तो असल में दस बजे तक नहीं दस बजे तक ही पहले रहता था इसलिए गोविंदाधन जी ने आपने किया इसलिए कि हमारे व्यग्रता या वस्त व्यस्तता से परिचित हैं इसलिए इन्होंने साढ़े नौ क्योंकि पूरे माने कहीं पूरी में भी प्रातः काल प्रवचर नहीं करता कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं केवल यहीं इस स्थान के प्रति अपनत्व है यहाँ से हमने सब कुछ पाया है इसलिए अब तो वो कठिनाई पड़ती है नहीं लेकिन सुबह का जो सब काम होता है मस्तिष्क जो है प्रथम मस्तिष्क तो सुबह ही लिखने में काम देता है ना तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि साढ़े नौ से कर दिया साढ़े दस तक तो हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है वाक्य क्या है वो वाक्यों की माला है उन्होंने हमको बताया सबको सभा में बताया व्यक्तिगत रूप से भी बताया अगर वो संस्मरण हमको हमने लिखा नहीं छः महीने सेवा तो मुझे करनी आती नहीं लेकिन सेवा के नाम पर जब वो रुग्ण सरीखे थे शरीर से मैं था तो, तो हम तो उनको कहा करते अपने सचिव जी को कि वो अब सर अलग थे जैसे यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रोता हम थे ही उनके बच्चे विद्यार्थी थे हमारे श्रोता वो श्री रामदेव जी महाराज तो ये सब संयोग अब तो क्या है? और दिन चली गया चला गया दिन ऐसे पूज्य गुरुदेव ने छः महीने अति अतिशयोक्ति नहीं है चौदह चौदह घंटे मुझसे कथा सुनी है एक दिन में एक आसन से नहीं दो घंटे सुनाए वो वृंदावन वाले को बुलाओ फिर आए फिर कथा वार्ता सुनाओ बिल्कुल कभी कभी रोते हुए चौदह चौदह घंटे महाराज को कथा सुनाने का अवसर मिला तो छः महीने की अवधि में तीन महीने तो ऐसा क्रम चला होगा पहले चार घंटा और धीरे धीरे तो चौदह चौदह घंटे एक दिन में कथा सुन ऐसे सोता मिलना भी कठिन उस बीच में जो उन उन्होंने अपना अंतरंग व अनुभव नहीं बताते थे किसी को शास्त्रों का निचोर जो ग्रंथ में लिखा वो लिखा हमको जो उन्होंने दिया वो अगर हम लिखते जाते तो एक से कम नहीं होता दिव्य से दिव्य गुप्त से गुप्त वो सब हमारे हृदय में तो हैं लेकिन हमने लिखा नहीं ये भोली समझा हृदय में सब हैं तो उन्होंने ये कहा कि देखो जगत का दर्शन बाद में होता है जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है कोई ऐसा माई का लाल नहीं अब हम थोड़े पंजाबी टोन में बोलते भी पंजाब से हर है कोई ऐसा बंदा या माई का लाल नहीं जो जगदीश्वर जगत पिता जगदीश्वर जगदाधार सर्वेश्वर के दर्शन से वंचित हो अब उन्हीं महापुरुष का नाम लेकर उनके द्वारा बताए हुए दृष्टांतों की झड़ी लगाते हुए प्रवचन को विराम देते हैं आज का आज धारा कुछ विचित्र चल गई क्योंकि मैं वो प्रूफ देख रहा था वहाँ शंकराचार्य आज शंकराचार्य का जीवन चरित्र दो दस पृष्ठ में पूरा हुआ है अभी उसमें जो शास्त्रार्थ आदि देख रहा था वही मस्तिष्क में घूम रहा था ब्रह्मीवृत्ति तो मस्तिष्क में घूम रहा था तब तक इधर का समय हो गया तो उसको मैंने यहाँ पर प्रकट कर दिया तो वो कहते थे है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन कर ले संभव है क्या दर्पण का दर्शन पहले होता है प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन बाद में होता है फिर है कोई चतुरचितेरा पारखी माह का लाल जो आलोक का दर्शन किए बिना नीलपीठ श्वेता जी रूप का दर्शन कर ले लाइट आलोक हम गिनें या न गिने हमारी बात है लेकिन दर्शन नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते हम दर्पण को कुछ गिने या न गिने रूप दर्शन मुख्यंद्र को देखते समय लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि दर्पण का दर्शन होता ही नहीं दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रफुलित मुखचंद्र का दर्शन संभव नहीं है इसी प्रकार आलोक प्रकाश का दर्शन हुए बिना नीलपित श्वेतादि का दर्शन संभव नहीं है मिट्टी का दर्शन हुए बिना मृद का दर्शन संभव नहीं है सुवर्ण का दर्शन किए बिना कतक मुकुट कुंडलादि सुवर्णा भूषणों का दर्शन संभव नहीं है ये सब दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन संभव ही नहीं हर प्राणी को जंगम प्राणी जिसमें देखने सुनने आदि की विशेष क्षमता है जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है जगत का दर्शन बाद में होता है बात सत्य है अस्थि बात प्रिय अनुगत है सन घट कल उदाहरण दिया था सनपट संत्याप सन अस्थिभू ये सब अमुक भांति भांति प्रिय प्रिय अर्थ अच्छा। उससे भी एक ऊपर की दृष्टि है यह तो बीच वाली हुई जगत का दर्शन बाद में जगदीश्वर का दर्शन पहले इसको सांकेतिक भाषा में भगवान ने कहा या जन्तिया विधि पूर्वकम गीता अविधि भगवान शंकराचार्य ने अज्ञान अर्थ किया यहाँ विधि माने ज्ञान प्रसिद्ध अर्थ नहीं है लेकिन प्रकरण के बल पर यही अर्थ लगेगा विधि का ज्ञान और अविधि माने अज्ञान अवंत यजंति अविधि पूर्वकम इसको फैला लीजिए प्रत्येक व्यक्ति मेरा ही यजन दर्शन श्रवण आदि करता है लेकिन इस तथ्य का उसे ज्ञान नहीं है इसलिए मेरा दर्शन उसे पूरा फलता नहीं है यही हुआ ना यजंति अविधि पूर्वकम इसलिए इस राशि को हम नहीं जानते तो जगत का दर्शन तो फल जाता है लेकिन भगवान का जो खालिश प्योर निरावरण दर्शन होना चाहिए वो नहीं फलता है इससे ऊपर की स्थिति और है एक सीढ़ी और वह है छंद वाचारम विकारो नाम धेय मृत्युकेत सत्यम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे केवल संकेत पंचदशी में पंद्रह सौ श्लोक हैं पंद्रह सौ इकहत्तर या बहत्तर पंद्रह सौ इकहत्तर चलो पंद्रह सौ इकहत्तर या बहत्तर बहुत दिन कहते हुए हो गए उसमें तेरहवा जो प्रकरण है उसमें इसकी व्याख्या के विद्यारण स्वामी जी ने सच्ची बात तो यह है पते की बात तो यह है, पते की बात तो यह है कि जगत का दर्शन होता ही नहीं जगदीश्वर का ही दर्शन होता जैसे यह माइक नामक यंत्र है पूज्यपाल स्वामी कहते थे संस्कृत का शब्द मान लो माइक माया का कार्य है माइक धीरे से बोलो तो अभी सब तक पहुंचा दे तो माइक है ना चमत्कृति तो कहते थे अंग्रेजी का तो माने माइक ऐसे वो कहते थे अपने एक चंद वो प्रोफेसर सील जी अलीगढ़ अलीगढ़ माने आगे क्या है बलराम जी की अलियाँ सखियाँ वहाँ रहती थी मुलाओं का नाम क्यों मानो अलीगढ़ माने बलराम जी की सखियों का घर संस्कृत का शब्द मान लें अलीगढ़ अलीगढ़ माने, अली अली माने बलराम जी की सखियों का घर ठीक है तो यहाँ पर संकेत किया गया जो माइक नामक यंत्र है यह प्लास्टिक और लोहे से बना हुआ है अगर प्लास्टिक का लोहा को पूर्ण रूप से काढ़ दें टोटली माइनस कर दें तो माइक का अस्तित्व इसकी उपयोगिता संभव है क्या दर्शन होता है भगवत तत्व का आरोप होता है संसार का जैसे दर्शन तो धागे का होगा तंतु का होगा आरोप वस्त्र का होगा आरोप ही जगत का होता है शरीर का संसार का दर्शन किसी को न हुआ है न होगा न हो रहा है इतना बहुत चलना महादेव